भारतीय दर्शन शुद्धाद्वैत दर्शन का आकाश अवकाशवा तृत्व अवकाश देने वाला या व्यवहार विषयत्व या प्राणेन्द्रियांतः कारणाधारत्व आकाश के लक्षण कहे गए हैं पहला लक्षण आज दैविक है दूसरा आदिभौतिक स्वरूप लक्षण है यही लक्षण व्यवहार में उपयोगी भी है आकाश आकाशजन्य है नित्य नहीं क्योंकि इसमें विकारित्व सिद्ध होता है जैसे आत्मन आकाश सम्भूत इस श्रुति में भी कहा गया है आकाश में रूप नहीं है परम महत् परिमाण वाला होने के ही कारण यह निरूप भी है आकाश में नील आदि की प्रतीति भ्रम मात्र है चक्षु अपनी सामर्थ्य से अवकाश का ग्रहण नहीं है किंतु आकाश ही अपनी सामर्थ्य से गंधर्व नगर अथवा पिसाच के समान अपने स्वरूप को प्रकट करता है इसका विशेष गुण शब्द है ख वायु इसका लक्षण इनके मत में अरूपित्वे सती चालन व्यूहन द्रव्य शब्द गंध नयन सर्वेंद्रिय बलदानाख्य कार्यत्व है अर्थात जिसमें रूप न हो और जो डाल आदि को हिलावे गिरे हुए पत्तों को आंधी में एक जगह मिलावे द्रव्य शब्द और गंध को अन्यत्र ले जाने वाली सभी इंद्रियों को बल सामर्थ्य देने वाली आदि कार्य करे वही वायु है यही प्राण रूप है स्पर्श इसका विशेष गुण है शब्द भी इसमें कारण से आता है इस प्रकार इसमें दो गुण हैं मीमांसक के मतानुसार इसका त्विंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है ग तेजस तेजस में पाचन प्रकाशन पान जैसे जल आदि का आदन भोजन जैसे अन्न का हिमपाला या शीत का मर्दन नाश करना शोषण सुखाना ये छह कार्य होते हैं यथार्थ में पान और अधन ये दोनों कार्य जठराग्नि से ही होते हैं अतएव पांच ही कर्म तेजस के हैं क्षुधा और तृष्णा भी तेजो रूप है रूप इसका विशेष गुण है शब्द और स्पर्श इसमें कारण से आते हैं इस प्रकार इसमें तीन गुण हैं घ जल क्लेदन भिंगोना पिंडन इकट्ठा करना तृप्ति क्षुधा आदि की निवृत्ति करना भोजन करने पर भी बिना जल के तृप्ति नहीं होती प्राणन जीवन आप्यायन प्राण को संतोष देना प्रेरण बहा ले जाना ताप को दूर करना तथा एक स्थान में अधिक होकर रहना ये आठ कार्य जिसमें हो वही जल है बर्फ आदि में दूसरे भूत के कारण कठोरपन है जब बहुत ठंडी हवा चलती है तब जल एकत्रित होकर ओला बन जाता है रस इसका विशेष गुण है शब्द स्पर्श तथा रूप इसमें दूसरे से आए हुए गुण हैं इस प्रकार जल में चार गुण हैं। है पृथ्वी साक्षात समस्त जगत को धारण करने वाला द्रव्य पृथ्वी है वल्लभ सत्कार्यवाद को ही स्वीकार करते हैं गंध इसका विशेष गुण है और चार गुण इसमें अन्यत्र से आते हैं इस प्रकार इसमें पांच गुण हैं दस इंद्रिय तेजसा तेजसाहंकारोपादेयत्व सती तेजस रूप अहंकार से इंद्रिय की उत्पत्ति होती है ज्ञान क्रिया न्यत ज्ञान क्रिया नतरण करणम इंद्रिय का लक्षण है देह से संयुक्त रहकर अपने फल से आत्मा का जो ज्ञान करावे वही इंद्रिय है ज्ञानेन्द्रीय और कर्मेंद्री के भेद से इंद्रियां दो प्रकार की हैं स्रोत तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं और वाक आदि पाँच कर्मेंद्रियाँ हैं ये सभी अभौतिक हैं क्योंकि ये अहंकार से उत्पन्न होती हैं भगवान की इच्छा से गुणों के परिणाम के भेद से तथा शरीर के अंगों के सन्निवेश के भेद से एक ही तेजस अहंकार से भिन्न भिन्न इंद्रियों की उत्पत्ति में कोई बाधा नहीं है ये इंद्रियाँ अणु परिमाण की है और अनित्य भी है इनमें चक्षु उद्भूत रूप और उद्भूत रूपवान तथा संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व और वेग तथा कर्म और इनकी जाति तथा समवाय का ग्राहक है इसीलिए परमाणु पिशाच आदि का चक्षु से ग्रहण नहीं होता रूप के द्वारा ही चक्षु द्रव्य का भी ग्रहण है त्वेंद्र से उक्त संख्या आदि सभी गुण उद्भूत स्पर्श तथा उद्भूत स्पर्श वालों का उक्त गुणों की जाति और समवाय इन सब का ग्रहण होता है इस प्रकार घ्रणेन्द्रिय से ग्रहण योग्य उद्भूत गंध और उद्भूत गंध वाला उनकी जाति और समवाय है इसी तरह रश्नेन्द्रिय और श्रवणेन्द्रिय को भी जानना चाहिए ये दस इंद्रियाँ राजस हैं क्योंकि राजस्व बुद्धि और प्राण से इनका ग्रहण होता है इन में से श्रोत, चक्षु घ्राण हाथ और पैर इनके दो दो रूप हैं किंतु यह प्रत्येक एक ही एक इंद्री है ज्ञान इंद्रियाँ अपनी वस्तुओं के साथ ही ज्ञान जनक होती हैं ग्यारहवा मन मन संकल्प और विकल्पात्मक है इसे उभयात्मक कहते हैं क्योंकि यह दोनों प्रकार के कार्यों को करता है इच्छा काम की उत्पत्ति इसी के अधीन है यह भी एक इंद्रिय है मन के गुण सुख दुख प्रयत्न द्वेश अदृष्ट स्नेह आदि इसी मन के गुण हैं न कि आत्मा के यह भी जन्म है जैसा कि तन मनो मनोसृजत इस श्रुति में भी कहा गया है अड़ु इसका परिमाण है इसके दो प्रकार के कार्य होते हैं आंतर और बाह्य सामान्य इसका आकृति और व्यक्ति में सन्निवेश किया गया है ज्ञान ज्ञान ब्रह्म स्वरूप ही है जैसा श्रुति में भी कहा है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जब जब भगवान शिष्ट की इच्छा करता है तब तब उसका अनेक प्रकार से आविर्भाव होता है इसलिए ज्ञान का अनंत भेद होने पर भी यहाँ केवल दस प्रकार का ज्ञान माना गया है इनमें चार प्रकार का ज्ञान नित्य है पहला ज्ञान सबका आत्मस्वरूप सबका उपास्य मुख्य विकार रहित आत्मा का अपना ही स्वरूप है जिसे गीता के दसवें अध्याय के बीसवें श्लोक में कहा गया है अहमात्मा गुड़ा के सर्वभूता से स्थित स्वरूपतः यह नृत्य है दूसरा ज्ञान यही ज्ञान जब प्रकाश रूप में आविर्भूत होता है तब वह भगवान का गुण स्वरूप कहलाता है जैसा कहा गया है ज्ञान वैराग्योश्चै शाम भग इतीर्णा ऐश्वर्य संपन्न में वह नित्य है और जीव तथा भगवान के पार्षद आदि में उसके देने से प्राप्त होता है यह दूसरा ज्ञान है तीसरा ज्ञान यही ज्ञान अर्थात धर्मरूप सर्व विषय ज्ञान जब सृष्टि के निमित्त भगवान के मनों में आदि नाड़ी के द्वारा वेद रूप शरीर धारण करता है तब वह तीसरा ज्ञान कहलाता है जैसा कि श्रुति में है स एस जीवो विवर प्रसूति ही इत्यादि वेद शरीर में भी वह ज्ञान विराट रूप के समान अनंत है जैसा तैतृय ब्राह्मण में इंद्र और भरद्वाज के संवाद में स्पष्ट कहा गया है अनंता वै वेदाह इत्यादि चतुर्थ ज्ञान यही बाद में विशिष्ट शक्ति वाला होकर संसार का बीज हो जाता है और इसी से सभी विकृति शब्द सृष्टि के आदि में होते हैं यही भगवान के आश्रित होते हैं होने से चतुर्थ प्रकार का नित्य ज्ञान है यही वेद रूप शरीर विशिष्ट ज्ञान समवाय संबंध से प्रमाता में तथा निमित्त रूप से प्रमेय में रहता है पश्यंती रूप शब्द तो प्रमाता का आश्रय करता है जैसा कि वाक्यपदी में भर्तिहरि ने कहा है न सोचती प्रत्योलोके यह शब्दानुगमादृते अनुविद्धमेव ज्ञानम सर्वम शब्देन भाषते अर्थात इस ल्लोक में व्यवहार की अवस्था में ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है जो शब्द से अनुविद्ध न हो प्रमेय के अनंत होने से उसका आश्रय करने वाला शब्द शरीर विशिष्ट ज्ञान भी अनंत है किंतु वास्तव में वल्लभ के मत में ब्रह्मा ही एकमात्र प्रमेय है इस विचार से यह ज्ञान एक ही है पंचम ज्ञान शब्द और अर्थ तथा शब्द और ज्ञान में नित्य संबंध होने के कारण शब्द विशिष्ट ही ज्ञान प्रमेय का आश्रय करता है यही पंचम ज्ञान है इस अवस्था में शब्द और अर्थ ज्ञान से अभिभूत है किंतु पहले उल्टा था पंचम ज्ञान के भेद प्रमाता में अंतकरण और इंद्रिय का आश्रय करने वाला ज्ञान पाँच प्रकार का है इंद्री में एक प्रकार का और अंतकरण में चार प्रकार का मन में संकल्प और विकल्प रूप से ज्ञान आश्रित है दूसरा विपर्यास निश्चय स्मृति आदि रूप में ज्ञान बुद्धि का आश्रित है तीसरा स्वप्न ज्ञान अहंकार का आश्रित है और चौथा निर्विषय ज्ञान चित्त का आश्रित है इस प्रकार ज्ञान दस विध है कार्यरूप छह प्रकार के ज्ञान मन के धर्म हैं आत्मा के नहीं जैसा श्रुति कहती है काम संकल्पों विचिकित्सा श्रद्धाअ्रद्धा धृतिर्धति ही ह्री धी भिर्त त्ये तत्सर्व मन एवेती ज्ञान स्थिर होता है न कि केवल तीन ही चल रहता है उत्पन्न हुआ ज्ञान के उद्दीपक शब्द और विषय है बुद्धि चेतन आदि इसी ज्ञान के पर्याय हैं ज्ञान के अन्यभेद ज्ञान पुनः सात्विक राजसिक तथा तामसिक भेद से तीन प्रकार का होता है सात्विक ज्ञान यथार्थ ज्ञान है और यही प्रमा कहलाता है राजसिक ज्ञान राजस सामग्री से उत्पन्न होता है और यह नाना प्रकार का होता है यही व्यवहार का उपयोगी ज्ञान है अतएव परमार्थ दृष्टि से राजस ज्ञान में प्रामाण्य नहीं है तामस ज्ञान भी अप्रमाण ही है पामर्स तथा नास्तिकों का ज्ञान तामस है अच्छे लोग इसकी निंदा करते हैं अतय यह है ज्ञान का तीसरा भेद राजस्व ज्ञान स्विकल्पक ही होता है क्योंकि इसी से लोक में व्यवहार चल सकता है ज्ञान यद्यपि पहले निर्विकल्पक ही होते हैं किंतु उससे लौकिक कार्य नहीं चलता है और यह सात्विक रूप में एक ही प्रकार का है वल्लभ दोनों प्रकार के ज्ञान निर्विकल्पक और स्विकल्पक को स्वीकार करते हैं निर्विकल्पक ज्ञान पहला तो इंद्रियाश्रित है है तो यथार्थ में यह सात्विक किंतु राजस्व में ही यह परिणति होता है सविकल्पक ज्ञान के भेद संशय विपर्यास निश्चय स्मृति तथा स्वाप ये पाँच सविकल्पक ज्ञान के भेद हैं सुषुप्ति भी स्वप्न का ही अवान्तर भेद है आत्मस्फुरण वहां स्वयं हो जाता है चिंता स्मरण के अंतर्गत है प्रतिभिज्ञा तो निश्चय ज्ञान ही है कारण वल्लभ के मत में कारण दो ही प्रकार के हैं समवायि तथा निर्मित समवाय और तादात्म्य एक ही वस्तु है प्रत्यक्ष अनुमान तथा शब्द ये ही तीन प्रमाण इन्होंने माने हैं आकाश और काल के समान दिग को भी पृथक रूप में इन्होंने स्वीकार किया है इसका ग्रहण साक्षात नहीं होता किंतु ग्राह्य अर्थ के विशेषण रूप से आलोचन इन वैष्णव दर्शनों के तत्वों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इनकी खोज प्रधान रूप से न्याय वैशेषिक तथा सांख्य दर्शन के आधार पर ही आश्रित है वेदांत के आध्यात्मिक तत्वों का विशेष विचार इनमें नहीं देख पड़ता भगवान के संबंध में भी जो बहुत सी बातें कही गई है ये सभी उसके बहिरंग स्वरूप को ही लेकर है अतएव ये ऊँचे स्तर के दार्शनिक शास्त्र नहीं मालूम होते इस प्रकार संक्षेप में उक्त चारों प्राचीन वैष्णव संप्रदायों का वर्णन यहाँ किया गया है इनमें से रामानुजाचार्य तथा वल्लभाचार्य के मत विशेष रूप से आजकल भी प्रचलित है इनकी अपेक्षा अन्य दोनों संप्रदाय भूत मालूम होते हैं ये सब भक्ति मार्ग के उपासक होते हुए भी अपने अपने उपास्य देवता के भेद के कारण परस्पर भिन्न मालूम होते हैं इन सबके उपरयुक्त तत्वों का विचार करने से बहुत कुछ समान बातें मिलती है फिर भी भेद तो स्पष्ट ही है तत्वदृष्टि तो से भी व्यवहार अवस्था में ऐसा भेद रखना ही पड़ता है ये भेद न केवल शास्त्रीय बातों में ही देख पड़ते हैं किंतु उनके रहन सहन तथा तो आचार विचारों में तो और भी स्पष्ट है पहले इन मतों के अनुयायियों में परस्पर विद्वेष नहीं था सभी मत को सब कोई आदर दृष्टि से देखते थे और अपने मत का भी पालन सुचारू रूप से करते थे किंतु बाद में दुराग्रह आवेश तथा बुद्धि में कलुषता और संकोच इतना अधिक हो गया कि इनमें से एक के अनुयायी दूसरे मतवाले के शत्रु बन गए और उनके प्रति निंदा आदि कुत्सित व्यवहार करने में भी अपने वैष्णवत्व की ही रक्षा समझने लगे ऐसे यह स्पष्ट है कि इन लोगों में पश्चात भक्ति के उच्च आदर्श का ज्ञान भी नहीं रहा और मुझे तो यही अनुमान होता है कि सभी वैष्णव बहिरंग तत्वों में ही लिप्त हो गए वैष्णव संप्रदाय के अंतरंग बातों की ओर न तो इनका ध्यान है और न ये लोग उसे समझने की चेष्टा ही करते हैं इसी कारण कहीं कहीं इनके व्यवहार भी लौकिक दृष्टि से निंदनीय समझे जाते हैं इनका आदर्श कितना उच्च था और किस प्रकार इनके दिव्य दृष्टि वाले आचार्यों ने भक्ति की पराकाष्ठा का स्वयं अनुभव कर सांसारिकों के लिए भी दयावश संप्रदाय को चलाया और योग्य भक्तों को सन्मार्ग दिखाया किंतु कैसा अध:पतन अब है इनके यथार्थ तत्वों से लोग इस प्रकार अनभिज्ञ हो गए हैं कि भक्ति को भुक्तिप्रद न समझकर मुक्तिप्रद समझते हैं और अंधे नैवनीमाना यथाधा इस कहावत को प्रत्यह चरितार्थ कर रहे हैं यही एकमात्र हेतु है कि ज्ञान मार्ग को ही अब भी लोग निरुपद्रव कल्याणप्रद तथा मुक्ति देने वाला समझते हैं